पातंजल योग दर्शन सर दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा दिखलाई देने वाला वृक्ष का आधार तना गुणों का प्रथम विषम परिणाम व्यक्त महतत्वलिंग मात्र है जो सत्व ही सत्व है उसमें क्रिया मात्र रज और उस क्रिया को रोकने मात्र तम है जो कारण जगत देवयान देवयानवाला आदित्यलोक और ओम के तीसरे पद साधारण मनुष्यों के लिए सुसुप्त अवस्था वाली और योगियों के लिए अस्मिता अनुगत सम्रज्ञा समाधि और विवेक ख्याति की अवस्था वाली तीसरी मात्रा मकार है जो आनंदमय कोश कहलाता है यही महत् तत्व सत्व की विशुद्धता को लिए हुए विशुद्ध सत्वमय चित्त समष्टि चित्त और ईश्वर का चित्त कहलाता है जिसमें ईश्वर का जीवों के प्रति कल्याण करने का नृत्य संकल्प वेदों का ज्ञान सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता और सारी शक्तियाँ निरत निरिशहता को प्राप्त किए हुए विद्यमान हैं और सत्व की विशुद्धता को छोड़े हुए सत्वचित्त जीवों का चित्त कारण शरीर कहलाता है जो संख्या में अनंत है और साथ सत्वचित्त की अपेक्षा परिच्छिन अल्पज्ञ और अल्पशक्ति वाले हैं और इनमें जो लेश मात्र तम है उसमें अस्मिता राग द्वेष और अपनिवेश आदि क्लेशों की जन्मभूमि अविद्या वर्तमान है यह तम विवेक ख्याति की अवस्था में अविद्या क्लेशों के दबने पर उस वृत्ति को रोकने मात्र का कार्य करता है चेतन तत्व पुरुष का शुद्ध स्वरूप शुद्ध आत्मतत्व ब्रह्म परब्रह्म शुद्ध ब्रह्म परमात्मा जिसकी सन्निधि से यह विषम परिणाम हो रहा है उसी के ज्ञान का प्रकाश महतत्व के दोनों समष्टि और दृष्टि रूपों में पड़ रहा है महत्त्व के ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व से प्रकाशित होने को गीता में अति सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना कौंते यगद्वीप परिवर्तते मम योनिर्महब्रह्म तस्भ दधा्य हम संभव सर्वूता भारत सर्वोनिषु कौंतेय मृत संभव यहाँ तमाम ब्रह्म महदोनि अहम ब्य बीज प्रदिता हे अर्जुन मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है इस कारण जगत परिवर्तित हो रहा है हे अर्जुन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 चेतन तत्व से प्रकाशित अथवा प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित चित्त, समि अस्मिता और व्यष्ट चित्त अस्मिता कहलाते हैं चित्त के संबंध से चेतन तत्व ईश्वर पुरुष विशेष सबल ब्रह्म साकार ब्रह्म और चित्त के संबंध से जीव कहलाता है ईश्वर उपास्य और जीव यहाँ पर प्राग्ञ रूप से उपासक है देखो पातंजल योग प्रदीप समाधि सूत्र अट्ठाईस का विशेष विचार यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने की है कि पुरुष शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है पहला चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप अर्थात पर ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म परमात्मा दूसरा समस्त जगत के संबंध से चेतन तत्व का सबल स्वरूप अर्थात ईश्वर अपर सबल ब्रह्म और तीसरा व्यस्ट शरीरों के संबंध से चेतन तत्व का सबल स्वरूप और जीवात्मा इस वृक्ष के तने में गुणों का दूसरा विषम परिणाम अविशेष रूप अहंकार है जो विज्ञान में कोष कहलाता है और योगियों के लिए आनंद अनुगत सम्रज्ञा समाधि का स्थान है